योग क्या है राजयोग राजयोग का दूसरा चरण नियम होता है जिसके अंतर्गत स्वच्छता संतोष तप शास्त्र अनुशीलन और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का भाव आता है स्वच्छता का संबंध शरीर और मन की पवित्रता से होता है संतोष का अभिप्राय सांसारिक वासनाओं से रहित जीवन की सुखात्मक स्वीकृति से है लेकिन यह आध्यात्मिक विकास की उपेक्षा नहीं करता साधक के लिए तप कुछ मात्रा में उपेक्षित होती है विलासिता में रहते हुए और जीवन के सारे सुखों को भोगते हुए कोई व्यक्ति योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता दूसरी तरफ अत्यधिक तप भी हानिकारक होता है क्योंकि वह स्वास्थ्य को बिगाड़ता है एक सच्चा साधक जो योग साधना में लीन है उसे उन लोगों से कुछ भी संबंध नहीं रहता जो अपने स्वार्थ के लिए अथवा अज्ञानी जनता के अनुमोदन को प्राप्त करने के निमित्त या फिर आश्चर्यपूर्ण चमत्कारों से संतोष प्राप्त करते हैं शास्त्र अनुशीलन को यदि उपयोगी बनाना है तो उसका विधिवत अध्ययन पूर्ण रूपेण होना चाहिए और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का भाव स्वभावतः पूर्ण प्रेम से युक्त होकर दिना किसी प्रतिफल की चाह के होना चाहिए इससे यह स्पष्ट होता है कि यम और नियम के अंतर्गत जितने भी साधनाएं वर्णित हुई है वे सभी मानसिक शांति और सुख को बढ़ाने वाली है वह व्यक्ति जिसने इन पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है वह सहजतापूर्वक केवल एकाग्रता को ही प्राप्त नहीं करेगा बल्कि इससे भी अधिक अपने मन को परम तत्व से संपर्क के लिए एक सुंदर साधन बनाएगा राजयोग का तीसरा चरण आसन का अभ्यास है वह आसन जिसमें एक व्यक्ति आराम और बिना किसी प्रकार की असुविधा के लंबे समय तक बैठ सकता है ध्यान की साधना के लिए अपेक्षित होता है अगर एक आसन में शरीर खासतौर से पैरों की स्थिति को लगातार परिवर्तित करना पड़े तो मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता इसलिए यह आवश्यक है कि कष्ट के कारण हमारे विचार बराबर देह चेतना में न उलझे प्राणायाम की ही तरह आसन के विषय में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई है ध्यान की साधना के लिए कोई भी साधारण और सुविधाजनक आसन पर्याप्त है लेकिन अपने को महान योगी बताने वाले लोग कुछ कठिन आसनों का प्रदर्शन कर सामान्य जनता पर प्राय हावी होते थे हैं, जिसका आध्यात्मिक विकास के साथ कोई संबंध नहीं होता कुछ लोग शारीरिक व्यायाम के विकल्प के रूप में आसन का अभ्यास करते हैं ऐसा करने में कोई हानि नहीं है बशर्ते ऐसे लोग योगी होने का ढोंग न करते हों राजयोग के चतुर्थ चरण प्राणायाम का पहले ही उल्लेख हो चुका है जैसा कि पहले ही व्याख्या की गई है यह सांस की कुछ क्रियाओं का नाम है जो एकाग्रता की साधना के लिए कुछ पवित्र मंत्रों के साथ किया जाता है यहां दोहराया जा सकता है कि एक साधक अगर उसकी साधना बिना किसी कुशल गुरु की सहायता के होती है तो वह अपने को क्षति पहुंचा सकता है राजयोग का पंचम चरण प्रत्याहार है इसके माध्यम से इंद्रियों का विषयों की तरह दौड़ने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जाता है उदाहरण के लिए आँखें प्रसन्नता एवं घृणा से विभिन्न वस्तुओं को देखती है और मन को प्रभावित करती है जो कालांतर में किसी न किसी प्रकार की बाधा की सृष्टि करती है दूसरी ज्ञानेंद्रियां जैसे स्वाद श्रवण स्पर्श और गंध कभी अकेले और कभी मिलकर विभिन्न वस्तुओं में इसी कहानी को दोहराती है इसलिए अगर हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और किसी प्रकार के अवांछित प्रभावों को ग्रहण करने से रोक सकते हैं तो बहुत सी बाधाएं प्रारंभ में ही रोकी जा सकती है वह तरीका जो एक व्यक्ति को ऐसा करने में मदद पहुंचाएगा, वह निश्चय ही किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए बहुमूल्य है धारणा ध्यान और समाधि राजयोग के शेष तीन चरण हैं ये भी ध्यान के अभ्यास के महत्वपूर्ण चरण है जो सभी योगों के लिए अनिवार्य तत्व होते हैं धारणा और ध्यान की सफल साधना द्वारा साधक इतनी एकाग्रता प्राप्त कर सकता है और वह अंत में समाधि में लीन होने लायक हो जाता है जो और कुछ नहीं बल्कि आत्म तत्व को सत्यानुभूति में तन्मय करना होता है ध्यान की साधना के लिए प्रत्येक साधक को प्रारंभिक में कुछ ठोस आधारों की अपेक्षा होती है जिस पर वह ध्यान लगा सके व्यावहारिक दृष्टि से योग को चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है पतंजलि के अनुसार ऐसा करने का एक प्रभावकारी तरीका चित्तवृत्ति को भगवान के ध्यान में एकाग्र करना है इस धारणा पर जो प्रामाणिक अनुभवों पर आधारित है कि भगवान का ध्वनि प्रतीक पवित्र शब्द ओम है साधक को ध्यान के समय और प्राणायाम करते समय इस शब्द की आवृत्ति करने को कहा जाता है राजयोग साक्षात्कार का राजपथ चारों योगों में से संभवतः सबसे अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक है मन के अवचेतन की गहराई और परम चेतना की ऊंचाई के जिस व्यापक ज्ञान पर पतंजलि ने अपने दर्शन का प्रतिपादन किया है उसे देख आधुनिक वैज्ञान मनोवैज्ञानिक भी उनसे ईर्षा कर सकता है यह योग हमें किसी भी वस्तु को मानने के लिए बाधित नहीं करता यह तो सहज ढंग से कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो लगन के साथ निर्देशों का पालन करेगा वह अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ परिणाम अवश्य प्राप्त करेगा और ये परिणाम उसके विश्वास की रक्षा करेंगे और उसे गतिशील होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे अतः यह स्पष्ट है कि अन्य दूसरी साधनाओं की तरह ही शीघ्र परिणाम केवल वे व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं जो उच्च शक्ति संपन्न है पाठकों ने निश्चित रूप से यह देख लिया होगा कि राजयोग की साधनाएं दूसरे योगों खासतौर से भक्ति योग और ज्ञान योग की सफलतापूर्वक अनुगमन करने के लिए एक अनिवार्य आधार का निर्माण करती है न तो भक्त और न ही ज्ञानी ध्यान की साधना को किसी भी रूप में कभी भी त्याग सकता है अतः आसन प्रत्याहार धारणा आदि की साधना एवं पतंजलि द्वारा अन्वेषित नैतिक गुणों का अभ्यास किसी न किसी रूप में आवश्यक हो जाता है वास्तव में इन तीनों योगों की विभाजक रेखा व्यावहारिक और दार्शनिक है और यह मुख्य रूप से विद्वानों और दार्शनिकों के चिंतन का विषय है लगनशील साधक जिसे सत्यानुभूति की भूख है वह कभी भी इन भेदों को देखने की परवाह नहीं करेगा वह अपने सत्य ज्ञान की ललक में जहाँ से भी संभव हो मदद और प्रकाश पाने की चेष्टा करेगा हिंदू धर्म की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह सभी धर्मों को केवल सत्य ही नहीं मानता बल्कि एक खास धर्म के भीतर साधक की प्रवृत्ति के अनुसार क्षेत्र एवं उसके चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता भी प्रदान करता है वास्तव में ये योग जितनी मात्रा में व्यक्ति से संबंधित होते हैं उतना धर्म से संबंध नहीं रखते व्यक्ति ये प्रत्येक व्यक्ति जो उसकी रुचि के अनुसार पथ अनुसरण का विकल्प प्रदान करते हैं इससे अधिक ये चार महान पथ प्रेम कर्म ज्ञान और मन नियंत्रण सभी धर्मों के मौलिक आधार यद्यपि इनमें समय और परिस्थिति के अनुसार यत्र तत्र कुछ भेद भी हो होता है का निर्माण करते हैं और कोई पुरुष या स्त्री जिनका संबंध इनमें से किसी एक से हो या बिल्कुल ही किसी से ना हो सत्य के चुने हुए मार्गों में से एक का या अधिक का अनुगमन करने के लिए मुक्त है